देवी भागवत सात्मा स्कंध पूजा विधि एवं फलश्रुति अब उपरयुक्त आवरण देवताओं के प्रसंग बताती हूँ पहले मूल देवी की भावना करें यह देवी परम प्रकाश में है इनका प्रकाश पुंज त्रिलोकी में व्याप्त है यो चिंतन करके आसन पाद्य आदि यथा योग्य उपचारों से अंग देवताओं को सुपूजित करने के उपरांत पुनः मूल देवी की पूजा करनी चाहिए पुष्प चंदन धूप वस्त्र नैवेद्य तर्पण तांबूल और दक्षिणा आदि से मुझे संतुष्ट करना आवश्यक है तुम्हारे बनाए हुए सहस्त्र नाम से मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ राजन कवच तथा अहम रुद्रेभि भी इस सुक्त से एवं दिव्यथर्व शीर्ष्य के मंत्रों और महाविद्या संज्ञक मंत्रों से बारम्बार मुझे प्रसन्न करे इसके बाद पुरुष को चाहिए अपना हृदय प्रेम रथ से स्निग्ध करके मुझे जगदम्बा के प्रति अपराध क्षमा होने के लिए प्रार्थना करे संपूर्ण अंगों के पुलकित होने से आंखों में आंसू आ जाए कंठ से बोला न जा सके बारंबार नाच और गा कर मुझे संतुष्ट करे संपूर्ण वेद और पुराण मेरे ही सुयश का बखान करते हैं कारण मैं उनकी अधिष्ठात्री हूँ अतः उन वेदों एवं पुराणों के सहयोग से मुझे संतुष्ट करना चाहिए अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपने शरीर को भी मुझे नित्य अर्पण कर दे तदनंतर नित्य होम करे ब्राह्मण तथा सुहाग्नि स्त्रियों को भोजन कराया जाए छोटे छोटे अज्ञानी बालकों को भी देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराना चाहिए नमस्कार के पश्चात अपने हृदय में जिस क्रम से जिसका आवाहन आदि किया हो ठीक उसी के विपरीत क्रम से विसर्जन करे उत्तम व्रत का आचरण करने वाले हिमालय मेरी सारी पूजा हिलेखा मंत्र से संपन्न हो जाती है क्योंकि यह मंत्र संपूर्ण मंत्रों का अधिष्ठाता कहा गया है यह मंत्र दर्पण सा है मेरा प्रतिबिंब निरंतर इसमें झलकता रहता है अतः इस मंत्र का उच्चारण करके दिया हुआ पदार्थ संपूर्ण मंत्रों से अर्पित समझा जाता है फिर भूषण आदि श्रेष्ठ सामग्रियों से गुरुदेव की फली भांति पूजा करके स्वयं कृतकृत्य हो जाए जो इस प्रकार मुझ त्रिभुवन सुंदरी देवी की उपासना करता है उसके लिए कभी कोई वस्तु न दुर्लभ रही और न कभी रह सकती है आयु समाप्त होने पर वह प्रभागी व्यक्ति सीधे मेरे बड़ी द्वीप में पहुँचता है उसे मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए देवता लोग नृत्य उसको प्रणाम करते हैं राजन इस प्रकार महादेवी की पूजा का प्रसंग है मैं तुम्हें सुना चुका तुम इन सभी विषयों पर भली भांति विचार करके अपने अधिकार के अनुसार मेरे पूजन में संलग्न हो जाओ इसके उत्तम प्रभाव से तुम कृतकृत्य हो जाओगे यह जा प्रसंग मेरा गीता शास्त्र कहलाता है जो मेरी आज्ञा न मानता हो मेरे प्रति जिसकी श्रद्धा न हो तथा जो धूर्त एवं दुष्ट विचार का हो उनके सामने कभी भी इस प्रसंग का विवेचन करना नहीं चाहिए